एक स्नो जदपि जोषिता नहीं अधिकारी लासी मन क्रम बचन तुम्हारी गूढ़ऊ तत्वन साधु दुराबी भारत अधिकारी जहाँ पावै अति आरती अतिआरति सुर राया रघुपति कथा करिदाया कथा कहऊ करिदाया प्रथम सुकार विचारी विचारीगुण ब्रह्म सगुण बपुधारीऊ रामयतारा बाल चरित पुनि कहू दारा बाल चरित था जानकी बियाही जथा की राज तोदूषण बन बस की चरित पारा कहू नाथ जिम रामण मारा राज बैठकी बहुलीला छकल कह शंकर सुखशीला बहुर कह करुणायतन कीन जुआच रज राम सहित प्रजासित रघुवंशमणि किम गबने निज धाम सहित गवने निज धाम श्या चंद्र की जय की जयो वाई शब संत की जय <coughs> अब स्मरण करें कैलाश पर बटवृक्ष के नीचे भगवान शंकर जी पार्वती जी पार्वती जी भगवान शंकर जी से भगवान की कथा सुनना चाहती हैं और प्रतिकल कथा भगवान की ऐसी है जिससे कि अज्ञान दूर होता है धर्म संशय निवारण होते हैं दुख दूर होता है वो कथा हम सुनना चाहते हैं इसके तात्पर्य की जिस प्रकार का प्रश्न पार्वती जी कर रहे हैं कथा में ये सब गुण है कथा ज्ञान का निवारण करने वाली भी है दुख दूर करने वाली भी है चित्त को शांत देने वाली भी है लेकिन कथा जब सुने तब है माने जो अधिकारी व्यक्ति हैं, वही कथा सुन पाते हैं ध्यान दे पाते हैं अन्यथा अनधिकारी व्यक्ति कथा में पहली तो रुचि नहीं होती बरबस होकर के सुननी भी पड़े तो नींद आ जाए न नींद आ जाए तो दुनिया भर की और बातें मन में सोचते रहें या कथा का खंडन करते रहे मनी मन में तो ऐसे लोगों को कथा का फिर लाभ नहीं होता वे भ्रांति के कारण से कथा को कुछ का कुछ समझते रहते हैं और उसका लाभ नहीं उठा पाते तात्पर्य उसका नहीं समझ पाते कथा का और न जीवन में उनको परिवर्तन आ पाता है। तो ये सब बातें जो कथा के संबंध में है वो इन्होंने पार्वती जी के प्रश्न में भी आ जाती है उसके बाद कथा की प्रशंसा शंकर जी भी करते हैं तब भी देखेंगे कि तो उसमें इसके कौन कौन कथा में गुण हैं क्या क्या लाभ उसके हैं वहां भी वो बात आएगी अब एक अधिकारी की बात आ जाती है पार्वती जी कहती हैं कि हे भगवान हमें वो सब कथा सुनाइए जिसमें कि श्रुतियों के सब सिद्धांत आ जाते हैं वेदों के सारे सिद्धांत जिसमें आ जाते हैं उनका सबका निचोड़ जिसमें जिस कथा में है वो कथा हमको सुनाइए इसके मैने कथा तो है ही है लेकिन वेदिक धर्म का भी ज्ञान इससे होता है वेदों में जिस कर्म का धर्म का उपासना का ज्ञान का जो निरूपण वेदों में किया गया वो भी सब इस कथा में आ जाती है अब देखो कर, वेद की बात जो है ये है कि वेद में अधिकार सबका नहीं है वेद इतने गंभीर गुण हैं कि साधारण बुद्धि के व्यक्तियों को उसको समझ में नहीं आता पढ़ नहीं पाते सुन नहीं पाते समझ नहीं पाते तो उसके लिए तुलसी राशि जो है वो उपाय बताते हैं कहते हैं कि जद्यप जोश नहीं अधिकारी कि यद्यप स्त्री जो है वो उन वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है वेद पाठ करे वेदों का अध्ययन करे उसकी अधिकारी नहीं, नहीं है लेकिन दासी मन क्रम वचन तुम्हारी लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है हम तो आपके मन बाणी कर्म से दासी हैं गुढ़व तत्व तो न साधु दुराव साधु लोग जो तो जो गुण तत्व जो है वो हो वेद गंभीर ज्ञान है वो भी छिपाते नहीं है आरत अधिकारी जहां पा जहाँ देखते हैं कि सुनने वाला व्यक्ति जो वो हो अधिकारी है तो उसको वो ज्ञान देते है। हैं आरत के माने है जो दुखी है जो दुखी होकर के शरणागत हुआ है उसको भी वे साधु लोग वो ज्ञान तत्व का ज्ञान बता देते हैं समझा देते हैं उसको इन दोनों इन दोनों पंक्तियों में सिद्धांत की बात कही कि मैंने इस प्रकार का जो है नियम ऐसा ऐसा करके है वो दो पंक्तियों एक एक ओर से अनधिकारी कौन है ये भी बता दिया और दूसरे उन अधिकारियों में भी अधिकारी कौन है ये दोनों बातें बता दी कुछ अधिकारी हैं कुछ अनधिकारी हैं तो ये अधिकार अनधिकार की बात किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं है या किसी जाति विशेष को लेकर नहीं ये तो साहित्य जितना भी है वैदिक जितना अभिज्ञान सारे विश्व भर के लिए है सभी लोगों के लिए है कोई भारतवर्ष के लिए हो विदेशियों के लिए हो या एक जात के लोगों को हो दूसरे जात के लोगों के लिए हो ऐसा नहीं है उसमें बस यही है कि ये ज्ञान जो वो जैसे जैसे ज्ञान की गंभीरता को आगे बढ़ के देखते हैं तैसे तैसे इसमें बड़ा सूक्ष्म मिलता है तो जिनकी की बुद्धि सूक्ष्म है सत्रगुण प्रधान है वही लोग इसको समझ पाते हैं अन्यथा उनको सामने रजोगुणी तमोगुणी लोगों को सुनाओ तो उनको ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता उनको कुछ समझ में नहीं आता कुछ उसका लाभ भी नहीं उठा पाते हैं ऐसे करके वो अनधिकारी व्यक्ति हैं। तो अब ये अनधिकारी व्यक्ति जिनको है जैसे गीता में भगवान ने कह दिया कि देखो शुद्रा शूद्र लोग जो है वो स्त्री शुद्राहा ये सब जो है ये है अनधिकारी व्यक्ति हैं लेकिन इनमें भी इनको भी भगवान की भक्ति इनको भी धर्म के मार्ग पर चलने का अधिकार इनको भी है धर्म की शिक्षा ये भी प्राप्त कर सकते हैं उपासना और भक्ति ये भी प्राप्त कर सकते हैं इनकी बुद्धि ज्यादा काम न करे तो कम से कम धर्म का आचरण उपासना पूजा इतना सब तो कर सकते हैं ये भी सब वैदिक ज्ञान है इसलिए कहते हैं कि इन लोग भी ऐसा नहीं है कि ये सबके सब अधर्मी बने रहे या ऐसे लोग जो बिल्कुल जीवन में गलत रास्ते ही पर चलते रहे ऐसे नहीं है इनको लेकिन जो लोग हैं वो हो इनमें से भी जब देखा गया कि किन लोगों को ये ज्ञान समझ में नहीं आता ऋषियों ने एक ज्ञान जो है ये सबको बताना शुरू किया तो सबको देखा किसको समझ में नहीं आता तो देखा कि जो तमोगुणी रजोगुणी है उनको समझ में नहीं आता वो इसको ध्यान नहीं देते सुनते नहीं अब भी समाज में देखो सबको सुनाते फिरो तो बड़े बड़े से बड़े से बड़े विद्वान व्यक्ति भी बहुत से हैं प्रोफेसर वगैरह हैं जिन्होंने खूब पढ़ा है इसके मैने बुद्धि उनकी काफी तीव्र है और उनको भी ये ज्ञान सुनाओ तो कोई रुचि नहीं लेता इसके माने ये है कि उनमें जैसा कि सत्यगुण होना चाहिए वैसा उनमें नहीं जैसी योग्यता उनको होनी चाहिए उनमें नहीं है तो ऐसी करके परीक्षा करके देखी जाए तो संसार में देखा गया कि सब लोगों को इस ज्ञान में रुचि नहीं होती तो किनको नहीं रुचि होती है तब देखा तमोगुणी रजोगुणी को नहीं होती अब तमोगुणी रजोगुणी लोग जो है उनको कौन शरीर उनके हैं तो उनको ये देखा गया कि ऐसे लोग प्राय शूद्र हुआ करते हैं ऐसे लोग स्त्रियों स्त्री वर्ग में इस प्रकार के लोग ज्यादा हुआ करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई शूद्र जो इस ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर सकता कोई स्त्री इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकती तो वो भी अपने यहां प्रमाण है अपने शास्त्रों में देखते हैं पुराण है वेद हैं उनमें बहुत सी स्त्रियों के नाम आते हैं जो लोग इस ज्ञान को जिन्होंने ग्रहण किया इस ज्ञान में बहुत वो प्रवीण हो गई स्त्रियां बहुत हो गई रामचरितमानस में तो सबरी जैसे लोगों का नाम आ गया अब जब सबरी जैसी स्त्री को ये सब ज्ञान हो सकता है भक्ति प्राप्त हो सकती है अशिक्षित है बन में रहने वाली है तो इसकी माने ये कि ये नियम एकदम से इस प्रकार का नियम है नहीं है कि अगर कोई स्त्री है तो उसको ज्ञान हो ही नहीं सकता उसके लिए ये धर्म है ही नहीं ऐसा निर्णय तो नहीं हो लेकिन जब नियम कोई बनाया जाता तो अधिकांश को देख करके बनाया जाता है जैसे 100 लोग हैं तो 100 लोगों को परीक्षा की गई और उसमें देखा गया कि 80 नब्बे व्यक्ति इस प्रकार के हैं तो कह देते हैं कि भाई देखो ज्यादातर जा, लोग ऐसे ही हैं उन्हीं के नियम बता दिया गया अब जो 10 पांच बच गए तो उन लोगों को जो है उन, उनके आधार के ऊपर नियम नहीं बनता लेकिन होते तो हैं है ही उस प्रकार के लोग इसलिए सूद्रो में से भी बहुत ज्ञानी हो गए विद्र की गिनती जो है देखते हैं उसमें महाभारत में शूद्र में आती है लेकिन बड़े ज्ञानी हो गए सूत जी को देखते हैं भागवत में वो भी शूद्र थे लेकिन बड़े ज्ञानी हो गए कैसे भागवत सुनाते हैं तो ऐसे एक नहीं हजारों इस प्रकार के हो गए जो जो इस प्रकार से जाति के हिसाब से वो वेद होते हुए भी या वेदों में अधिकार न होते हुए भी इन लोगों बड़े बड़े योग्य व्यक्ति हो गए इस प्रकार से धर्म में भी ज्ञान में भी उपासना भक्ति में भी ऐसे स्त्रियों में भी हो गए तो ऐसे कौन से लोग हो गए हैं तो कहते हैं कि यह है आरती अधिकारी जहां पावे उनमें से कुछ अधिकारी होते हैं ये बात जरूर है कि कहीं एक वर्ग ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसमें से सौ में नब्बे अधिकारी हों एक ऐसा वर्ग हो सकता है जिसमें सौ में दस अधिकारी हों नब्बे अधिकारी हो ऐसे वर्ग हो सकते हैं तो ऐसे करके देख करके जब कहते हैं तो कहते हैं कि एक वर्ग ऐसा भी है जो इसमें इसका अधिकारी उसमें नहीं दिखाई देते है अधिकांश लेकिन फिर भी जो है अगर उनमें वो गुण हुए इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तो साधु लोग उनको ये ज्ञान देते हैं समझाते हैं इसी प्रकार से ये भी नियम है कि जीवन में मनुष्यों में से भी कुछ मनुष्य इस प्रकार के होते हैं जो सारे जीवन अधर्म का जीवन जीते रहे दुराचारी भ्रष्टाचारी रहे निकृष्ट रोग रहे दुर्गुणी स्वभाव के रहे स्वभाव भी खराब उनका रहा हिंसक रहे अब ऐसे व्यक्ति अधिकारी हैं कि अनधिकारी हैं तो ऊपर से तो दिखाई देगा कि अनधिकारी हैं लेकिन गीता में भगवान कहते हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति जो वो हो, बदल जाए उसको पश्चाताप हो और रास्ता बदल दे और वो भगवान की तरफ उन्मुख हो जाए ये वेदों की तरफ अनुमुख हो जाए धर्म को स्वीकार कर ले कि हम अब धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए मार्ग बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए कहते नहीं नहीं नहीं नहीं तुम तो अभी तक बहुत गड़बड़ रहे है। अब तुमको कब भी तुम्हें तो यह इसकी शिक्षा नहीं प्राप्त हो सकती ऐसा हमारे साथ नहीं है जो चोर डाकू भी रहे हैं उनको भी इसकी शिक्षा दी गई है और वे लोग भी सुधर गए उनमें लाभ भी हुआ अब अफसर सुधर जाए तो कोई तो एक जन में सुधर जाता है कोई कोई महीने दो महीने में सुधर जाता है कोई दस पांच साल में सुधर जाता है कोई दो तीन जन में सुधरता है तो धीरज रखना पड़ता है ये सब इस प्रकार की विद्या है कि इसमें धैर्य धारण करके चलना पड़ता है कोई किसी व्यक्ति ने किसी को इसी प्रकार गलत रास्ते पर थी शिक्षा देना शुरू किया और उसने साल दो साल तीन साल बहुत शिक्षा दी लेकिन कोई परिवर्तन नहीं उसमें दिखाई दिया तो लोगों ने जय खा बेकार में फिजूल में इस प्रकार के ऐसे लोगों के ऊपर सिर्फ पीटते हैं और बेकार में ऐसे शिक्षा देते हैं इनको कभी कुछ नहीं हो सकता बेकार क्यों करते हैं इनके पीछे पड़े हुए तो ये लोग अधैर्यवान व्यक्ति हैं वो इस प्रकार के आरोप लगाने लगते हैं धैर्यवान साधु लोग हैं वो वो कभी हिम्मत हारने वाले नहीं वो जानते हैं कि दो तीन साल की बात ही क्या दस साल में इसमें सुधार हो जाए तो समझो कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो एक जन्म क्या दो जन्म तीन जन्म में इसमें सुधार हो जाए तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई इसलिए जो है ये है जीवन में ये परिवर्तन अध्यात्म विद्या करती है व्यक्तियों को दुखी दुर्गुणी दुराचारी व्यक्तियों का सुधार करती है लेकिन समय आने पर जब आप धीरे धीरे करके समय लगता है बहुत तब जाके परिवर्तन होता है परिवर्तन तो निश्चय होता है लेकिन परिवर्तन अधिकारी व्यक्ति तभी है अब आप शब्द भी जोड़ा उसके साथ में आर्थ के माने जिस व्यक्ति ने गलत रास्ते पर चलते चलते उसके परिणाम भोगने शुरू किए और नाना प्रकार के भय चिंताएं दुख के लिए शादी होने लगे आजकल भी डाकू लोग जीवन जीते हैं दस साल बीस बीस साल तक डाका डालते हैं और उसके बाद वो जंगलों में जगह जगह छिपते भागते और चिंता में और जब चलाते चलाते फिर हार जाते हैं अंत में जीवन में और फिर ये सोचते हैं कि कर चलो कहीं सरेंडर कर दो अब चलो इसको छोड़ो अब इससे अब चलेगा नहीं ये तो बड़ा दुखदाई है बड़ी ये शांति करने वाला है ये बात उन लोगों को भी समझ में आ जाती है और वो फिर लोग जो हैं वो हो अपने आप को समर्पण कर देते हैं समर्पण की भावना कहां से आती है उनको जब पश्चात करते हैं बहुत बात गलत रास्ता से समर्पण भी करने लगते हैं छोड़ देते हैं उस रास्ते तो ऐसी स्थितियां आती है ऐसे लोग आर्क कहलाते हैं फिर जिन्होंने कि खूब उसका दुष्परिणाम भोग लिया और खूब दुखी हो गए और उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता और फिर सही रास्ते के धर्म के मार्ग पर आ गए या भगवान की शरण में आ गए तो वे लोग आर्त हैं तो कहते ऐसे आर्त लोगों को शिक्षा देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए तो उसको तुलसीदास जी कहते गुड़ हो तो तत्व न साधु साधुरा ऐसे लोगों के सामने भी गुड़ तत्व तो छिपाते नहीं साध लोग उनको बताते हैं भाई देखो भगवान की महिमा ऐसी ऐसी है उनका नाम जपो उनका ध्यान करो पूजन करो तुम्हारे सारे पाप मिटेंगे तुमको चित्र तुम शांति मिलेगी सारी बातें उनको बताते छिपाते थोड़े तो ऐसे ही पार्वती जी अपने आप ऊपर लेकर के कहती मान लेती हैं, कहती हैं कि हम भी पिछले जन्म में हमने बहुत गलत काम किए और हमारा स्वभाव बहुत खराब था लेकिन हम उसको उन सबके दुष्परिणामों को भोग चुके हैं हम उनको सबको उसके बाद में बहुत रो लिए हैं बहुत दुखित हो लिए हैं उसके बाद में शरीर त्याग कर दिया उसके कारण से व्याकुल होकर के तो ये सब दशा हम देख चुके तो हम बहुत आर्त हैं अब हमारे ऊपर आप कृपा करो जिससे भगवान की कथा उनको सुनाओ तो चित्र को शांति प्राप्त हो अब देखो एक गलत रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को पश्चाताप भी बाद में होता है जैसे सती को अब इसमें इस शरीर में, में आकर के पार्वती के शरीर में आकर के पूर्व जन्म की जब उनको स्मृति आती है तो बड़ा पश्चाताप होता है पश्चाताप भी अपने गलत किए हुए काम के बाद में जब व्यक्ति के हृदय में दुख उत्पन्न होता है उसका नाम पश्चाताप पश्चात माने बाद में ताप के माना दुख होने जब व्यक्ति को बाद में दुख होता है अपने किए ऊपर तो उसे पश्चाताप कहते हैं तो ये पश्चाताप व्यक्ति को जब होता है वो तब वो उस आर्थ की अवस्था में उस समय और उस पश्चात आपसे भी बचना चाहता यद्यपि अब वो सही रास्ते पर आ गया मंडो पार्वती जी अब बिल्कुल सही रास्ते पर आ गई भगवान की इतनी उपासना भी शंकर जी की की शंकर जी ने उनको स्वीकार भी कर लिया तो भी उनके मन में थोड़ी सी पीस बनी रहती है कि देखो हमने इनके साथ में इतना गलत व्यवहार किया और इस, इस प्रकार से हमको दुख भोगना पड़ा वो बात याद ही आ जाती है तो ये जो याद आ जाती है उसकी और फिर दुख होता है इस दुख से भी तो बचना है हमेशा हमेशा उसी को याद करते रहो दुखी होते ही रहो अब उससे बचने का उपाय क्या है तो उसके लिए पार्वती जी कहती है उससे भी तो बचे अब आप कृपा कर करके भगवान की कथा सुनाओ तो हम ये जो हमको अब भी पूर्व यमी की कथा स्मरण आकर के पश्चाताप होता है दुख होता है उससे हमारा छुटकारा हो तो इसलिए कहती है अति आर्त रघुराया वो साफ साफ कह देती है कि आप हमें अधिकार न मानो लेकिन आरत तो हम है ही इसलिए हमको आर्त समझ करके अति आर्त पूछो और आर्त में भी हम साधारण नहीं अति आर्त है और उसके कारण से हे स्वर राया महेश्वर भगवान शंकर जी हम आपसे पूछे रघुपति कथा कहू कर दाया की भगवान की कथा जो है दया करके हमें आप सुनाइए जिससे हमारा आर्थ भाव छूटे हमारे दुखों से निवृत्ति हमारी हो अब कथा सुनाने के लिए अब यहाँ तक तो पार्वती जी ने संशय भ्रमों से दूर होना दुख से दूर होना इसका कथा का संबंध इस प्रकार से बताया और वो ही प्रश्न पूछा अब ये कथा के संबंध में भी कुछ प्रश्न उनके हैं। आगे देखेंगे आठ प्रश्न इस प्रकार के हैं आठ प्रश्न तो उनके सामान्य हैं, और बारह प्रश्न कथा के संबंध में पार्वती जी के कुल बीस प्रश्न है उन बीस प्रश्नों का उत्तर फिर भगवान शंकर जी संपूर्ण कथा में रामचरित मानस का जो विस्तार है पार्वती जी के 20 प्रश्नों का उत्तर है याग्रबल की ये कथा सुना रहे हैं भरद्वाज जी को भरद्वाज जी का एक प्रश्न है कि वो जो परब्रह्म परमात्मा ने अवतार लिया अगर भगवान राम हैं तो राम और परब्रह्म परमात्मा दोनों एक हैं या भिन्न भिन्न है एक प्रश्न ये है तो ये प्रश्न जो है वो हो, फिर विस्तार पाता है तो पार्वती जी के मुख से वो 20 प्रश्नों का रूप कर लेता है पार्वती जी के सामने भी वही प्रश्न है मूल प्रश्न वही है वो ब्रह्म कैसे हैं और राजकुमार हैं तो फिर उनको <सूर> <स्थार> उनको दोनों में साम्य कैसे है दोनों में एकता कैसे है ये दोनों भिन्न भिन्न है ये सब ये प्रश्न तो उनका है ही है जो भरद्वाज जी का है उसके आगे पार्वती जी उसी प्रश्न का विस्तार करती है तो बीस प्रश्न बन जाता है अब अग्नि देखो कथा के संबंध में प्रश्न पूछती हैं कि प्रथम सुकारण कहो बिचारी कि पहले विचार करके हमें उसका कारण बताइए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कि जो निर्गुण ब्रह्म है उसने सगुण शरीर क्यों धारण किया अरे ब्रह्म तो ब्रह्म है उसको अवतार लेने की क्या जरूरत अब बहुत से लोगों को जो ये प्रश्न है बीस बीस प्रश्न तुलसीदास ने इसलिए कर दिए कि बहुत से लोगों के मन में रामायण तो पड़ते नहीं सुनी सुनाई बात को लेकर के प्रश्न करते रहते हैं उनके इस प्रश्नों का उत्तर रामायण में है अगर कोई कहे लोग बाघ इस प्रकार कहते ब्रह्म तो ब्रह्म है वो जो चाहे उसी प्रकार से ब्रह्म अपने आप से अपनी इच्छा से ही संसार में धर्म की स्थापना भी कर सकता है अपने आप लोगों को बन, मार जिला भी सकता है वो ब्रह्म सर्वसमर्थ है तो भला उसको उतार लेने की जरूरत ही क्या ऐसे करके लोग बाघ पूछते हैं हर समाजियों की ज्यादा समस्या इस प्रकार की कि उसको ब्रह्म को अवतार लेने की कैसे आवश्यकता पड़ गई वो अवतार ले ही नहीं सकता अवतार लेने की जरूरत ही नहीं तो जो उनका प्रश्न है वही ही है कि निर्गुण ब्रह्म प्रथम सुकारण कहो बिचारी इसका क्या कारण है तो वो लोग अगर आर समाजी रामचरित मानस को पढ़े तो उनको उसका कारण मिल जाए लेकिन रामचरित को छुए पास नहीं आएंगे अपवित्र समझेंगे हाथ नहीं लगाएंगे और दूर से अपने वैदिक बने हुए और वह अपने आप से अलग के हम तो वेद वेद करके मानते हैं बस उसके बाद उस अवतार अवतार को मानते नहीं और इस प्रकार से जो वो शंकाएं समाज में भ्रम उत्पन्न करते रहते हैं करते ही रहते हैं और केवल उन्हीं के मन में भ्रम हो कहते ही हो वो एक के बाद एक पुस्तक लिखते चले जाते हैं उनमें बार बार इनके खंडन और निंदा करते चले जाते बिना समझे ये भी इस प्रकार का कार्य करते रहते हैं उनको देखो इसमें सबका कारण है हाँ स्वयं बता देते हैं प्रश्न कि पुण्य प्रभु कहो रामे अवतारा फिर उसके बाद ये कहो कि भगवान ने फिर अवतार कैसे लिया अब वो बात बताइए ने राम का अवतार लिया तो ब्रह्म ने अवतार लिया तो किस प्रकार उतार लिया सब बताइए की मैंने नौमी तिथि में कब अयोध्या में और कैसे कैसे अवतार लिया उसका वर्णन कर अवतार का और फिर बाल शरद कहो उतारा फिर भगवान राम ने बड़े सुंदर बाल्यकाल के चरित्र की बाल लीलाएं की उन बाल लीलाओं की भी आप वर्णन करिए तो ये समस्त कथा का जो क्रम है उसमें क्रमेश प्रकार चलता है कहो जता जान की बिहाई उसके बाद में आप ये बताइए कि बाल लीला समाप्त हुई बड़े हुए तो फिर सीताजी से उनका विवाह हुआ तो विवाह हुआ तो उसका वर्णन करिए कैसे विश्वामित्री जी के साथ बन में गए और फिर वहां से जनकपुरी कैसे पहुंचे धनुष कैसे टूटा कैसे फिर उनका विवाह हुआ उसका सब सबर्णन करिए राज तिलूषण का राज तजासो का ही और फिर विवाह होने के बाद में अयोध्या में आए फिर कुछ काल के बाद महाराज दशरथ जो है वो उन्होंने भगवान राम का तिलक करने का विचार किया लेकिन भगवान राम ने उसको स्वीकार नहीं किया बन में जाने को तैयार हो गए तो राज राजोदूषण का ही भगवान राम ने राज्य छोड़कर के बन में चले गए तो क्या दोष था राज्य में ये बताइए इसके माने है, भगवान राम के बन जाने में एक कारण यह भी था कि उसमें कोई दोष था इसलिए बन चले हालांकि महाराज दशरथ ने प्रकारांतर से बहुत कोशिश की कि भगवान राम बन न जाए कही कही की वरदान मांगा सु मांगा लेकिन महाराज दशरथ ये चाहते रहे कि राम बन न जाए हमारी आज्ञा को न मांगे न नम बन या उसको जाए तो चार दिन में घूमघाम के लौटे आए ऐसी कई बातें उन्होंने कोशिश की लेकिन भगवान राम ने इन किसी बात को नहीं माना तो कोई बात नहीं मानी तो क्या दोस्त था उसमें जो नहीं माना कोई दोष होगा तब तो, तो नहीं माना तो अब उसको दोस्त पूछती क्यों नहीं उन्होंने माना सब पार्वती जी पूछती तो वो बताना पड़ेगा आगे बन बसकीन है चरित्र या फिर भगवान राम ने जब वन में रहे चित्रकूट आदि में गए दंडकार वहाँ रह करके जो जो चरित्र किए वो बताइए कहो नाथ जिम रावण मारा और फिर सीता हरण हुआ वो बताइए और फिर भगवान राम जो बानरों की सेना लेकर के लंका में गए रावण को किस प्रकार से मारा वो कथा सुनाइए राज बैठ की बहु लीला रावण को मारने के बाद में सीता जी सहित अयोध्या में लौट करके आये राज पर बैठे राम राज्य की स्थापना हुई तो फिर एक राजा की तरह से लीलाएं करनी चाहिए तो वो सब थी सकल कहो शंकर सुखशीला हे सुख भगवान शंकर जी आप वो सब कथा हमें सुनाये ये तो राज सिंहासन तक की बात हो गई एक बात और पार्वती पूछती हैं कि बहुर कहो करुणा करुणायतन की नो चरज राम हे करूणाधान भगवान शंकर जी एक बात ये भी बताइए कि एक बड़ी आश्चर्यजनक बात भगवान राम ने की वो क्या आश्चर्यजनक बात की कि प्रजा सहित रघुवंश मण किमी गगवान राम अपनी प्रजा के सहित लेकर के वैकुंठ धाम को सबको एक साथ लेकर के चले गए ऐसा कहीं न कोई राजा हुआ और न किसी अवतार में भी ऐसा नहीं हुआ अवतार दिया हो भगवान ने और सारी प्रजा को अपने साथ लेकर के वैकुंड अकेले न गए हों सब प्रजा को भी साथ ले गए हो कही तो बड़ी आश्चर्य की बात सोने कैसे किया तो आप देखेंगे कथा कई बार सुने होगी तो ऊपर वाली कथा के भगवान ने कैसे अवतार लिया बाल लीलाएं कैसे की जी का विवाह बने इत्यादि रावण मारने की वो कथा तो सब शंकर जी ने सुनाई जैसी पार्वती ने पूछा वही शंकर जी ने कथा आगे चल करके सुना भी सर लेकिन ये अंतिम प्रश्न जो था ये है ये शंकर जी इस कथा का इस इसका उत्तर कहीं देते हैं रामचरित्र मानस हो कि भगवान राम कैसे बैकुंठध धाम गए उनके साथ में प्रजा सब उनके साथ कैसे गई क्या कहीं पड़न नहीं इसका शंकर जी इस प्रश्न को गोल कर गए देखो सब प्रश्नों के उत्तर दें पहले तो प्रश्नकर्ता समझता है कि हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए इसका भी मिलना चाहिए इसका भी मिलना चाहिए तो रामचरित्र मानस में इस प्रश्न का उत्तर जो दोहे में जो प्रश्न पार्वती ने कहा उसका नहीं मिलता तो लोगों ने बहुत लोग वे कथा सुनाने वाले विचार करने वाले तो तरह तरह से युक्तियां करते हैं कि क्यों नहीं कोई कहता कि उसमें शंकर जी ने सूक्ष्म रूप से बता दिया स्पष्ट रूप से कथा, कथा का विस्तार नहीं किया जैसे बाल्मीकि रामायण में आता है फिर एक दिन यमराज आए और भगवान शंकर जी से कहा आपका लीला कार्यक्रश का काल समाप्त हो गया है अब आपको ऐसे जाना है और तो फिर भगवान राम ने कहा कि हम क्या अकेले थोड़ी जाएंगे प्रजा सब कैसे रहेगी उसे तो साथ जाना पड़ेगा उसकी भी व्यवस्था की जाए या फिर वो लक्ष्मण जी दरवाजे पे बैठा ले गए और फिर वो उसके बाद में मैं ये सब तमाम कथा जो उसमें विस्तार आती है वैसी कोई कथा रामचेत में रामचेत में तुलसीदास जी की कथा में कोई नहीं इसके मैंने शंकर जी ने ये कथा नहीं सुनाई उनके जाने की तो लेकिन लोग बात कहते हैं कि इस कथा का संकेत तुलसीदास जी ने कर दिया है साफ साफ नहीं कहा कुछ लोग ऐसे कहते हैं और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस कथा का उत्तर देना भगवान शंकर जी ने उचित नहीं समझा क्यों उचित नहीं देना समझा क्योंकि भगवान राम जो अयोध्या में तो नित्य वास करते हैं तो नित्य वास करने के कारण से अब उनको कहा बता दे कहा चले गए <स्थ> तो ये जहाँ की कथा है जिस अयोध्या की वो अध्यो अयोध्या में वहां की भगवान की प्रजा और भगवान सदा ही बास करते हैं तो जाना वाना कहीं नहीं ये तो पार्वती जी ने ना समझी के कारण से प्रश्न कर दिया और उसके बाद में कथा सुनाते सुनाते शंकर जी ने जो सब भगवान राम की महिमा सुनाई तो पार्वती जी को भी समझ में आ गया कि हाँ फिर इसके तात्पर्य जो है वो हो कि भगवान फिर वैकुंठध धाम को गए कहीं गए और कहीं प्रजा गई ये सब बातें ये प्रश्न हमारा फिजूल था और पार्वती जी को अगर समझ में ना आ गया होता इतनी कथा सुनाने के बाद में तो उत्तर कांड में जैसे पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया भूषण को लेकर के भूषण को भक्ति कहां से आ गई तो वहां पर वो पार्वती जी ये भी पूछ सकती थी भगवान ने आपने सब कथा तो सुना दी लेकिन भगवान के बैकुंड धाम के गवन की कथा तो सुनाई नहीं हमने वो भी तो पूछी थी शंकर जी, जी उसी प्रकार से जितना पार्वती जी ने पहले अज्ञान इत्यादि की जितनी बातें और परमात्मा क्या है सर्व क्या है ये सब जो जो पार्वती जी ने प्रश्न किए थे उसी क्रम से शंकर जी ने सारी कथा आगे सुनाई है इस प्रकार से भगवान का अवतार इत्यादि होता है बन, बन में जाते हैं वो सब भी कथा उसी क्रम से सुनाई है तो सब पार्वती जी सुनती गई लेकिन अंत में जगह उन्होंने ये कथा वैकुंड धाम के जाने की न सुनाई होती शंकर जी ने और उसको सुनाना <coughs> उन्होंने टाला होता तो पार्वती जी पूछ सकती थी एक कथा में एक प्रश्न मारा रह गया अंतिम में सब प्रश्नों का उत्तर दिया एक बच गया <coughs> लेकिन पार्वती जी ने वो प्रश्न दोहराया भी नहीं पूछा भी नहीं कि एक रह गया इसके माने या तो उस प्रश्न के का उत्तर मिल गया पार्वती जी को समझ में आ गया अथवा पार्वती जी को यह समझ में आ गया हमारा उत्तर प्रश्न ही व्यर्थ था उसके प्रश्न के उत्तर की जरूरत ही नहीं थी हमने बेकार ही प्रश्न किया ऐसा कुछ हो गया इसलिए इसका प्रसंग नहीं आता अब आगे देखिए प्रव कहु सत्वखानी ये विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा पुनः सब सहित विभागा नहीं होई होदयाल तो राई तुम तो प्रभुमन गुरु बेद बखाना पान जीव पामबर का जाना प्रश्न माँ कै सहज सुहाई छल विन सुन शिव मन भाई हर ही राम चरित सव आए प्रेम पुल कलोचन जल छाए श्री रघुनाथ रूप उर आवा परमानंदय अमित सुख पावा मगन ध्यान रस दंड जुग पुनिमन बाहिर रघुपत चरित महेश तब हर्षित वर्ण लीन मितयाप्र रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय हरी सद संतन की जय पुनः प्रभु कह तत्व ब खानी पार्वती जी कहते हैं इसके बाद करिए भी बताइए उस तत्व का आप वर्णन करिए जय विज्ञान मगन मुन ज्ञानी ज्ञानी मुन भी जिस तत्व में मग्न रहते हैं उसका वर्णन करिए माने वो तत्व क्या है परमात्मा ही है तो उस परमात्मा का स्वरूप क्या है कैसा है उसका भी आप वर्णन करिए तो ये भी बाद में आया है उत्तरकांड में जब कथा का भूषण इत्यादि की आती है तो शंकर जी जब वो कथा सुनाते हैं तो उस का भी वर्णन आ जाता है सब ज्ञान की बातें सब आ जाती हैं तो कहते हैं कि वो उस तत्व का वर्णन आप बखानी के मैंने वर्णन स्पष्ट रूप से करो विस्तार के साथ आप करो तो हमारी वो बात समझ में आ जाए जिसमें कि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी जो हैं जिसके विज्ञान में मग्न रहते हैं अब विज्ञान शब्द भी तुलसी राशि वही संस्कृत का जिस प्रकार प्रयोग करते हैं ज्ञान के बजाय विज्ञान विज्ञान के माने मुनियों जिन मुनियों को परमात्मा का अपने हृदय में दर्शन हुआ साक्षात अप्रोक्ष अनुभूत हुई वे विज्ञानी है और वे लोग फिर उसी परमात्म भाव में ही आनंद का अनुभव करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं आनंद में रहते हैं तो वो जो तत्व जिसमें पहुँच करके मुनि लोग आनंदानुभूति करते हुए प्रसन्न चित्र से बात करते हैं उस तत्व तो का भी वर्णन करिए और यही मुख्य प्रयोजन अंत में सबकथा का सार्य ही है कि सब कथा सुनने के बाद व्यक्ति को परमात्मा तत्व तो समझ में आ जाना चाहिए अपने हृदय में उसे दिखना भी चाहिए अनुभव में भी आना चाहिए और उसी परमात्म तत्व तो में निमग्न भी रहना चाहिए प्रसन्न होकर के आनंदित होकर के उसी में बात करे और फिर व्यवहार करता रहे हाँ। जीवन जीता रहे तो शांत में उल्लासपूर्वक प्रसन्नता पूर्वक प्रेम पूर्वक फिर उसका जीवन चलता रहे कहीं कोई दुख नहीं कोई चिंता नहीं कोई क्लेश नहीं कोई परेशानियां नहीं उन सबसे मुक्त होकर के इस प्रकार से रहते हैं वो तत्व में जिनका कि चित्रमण करता है वे तो आनंद में जीवन जीते हैं। तो उसको भी पार्वती जी पूछते हैं भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा पुनःवरण सहित विभागा ये सब साधन है कि उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है तो भक्ति भी है ज्ञान है विज्ञान है वैराग्य है ये सब होना चाहिए व्यक्ति धर्म के मार्ग को चले वैराग्य प्राप्त हो उपासना करे ज्ञान प्राप्त करे विज्ञान प्राप्त करे साक्षात परमात्मा के दर्शन करे इनके किस किस किस-किस प्रकार से ये सब साधन प्राप्त होते हैं इनका मार्ग किस प्रकार से है वो सब भी साधन बताइए पुनः वरणों सहित विभागा विभाग के माने हैं इनके और और प्रकार अंतर भेद हैं वो भी सब आप बताइए ये तो मुख्य मुख्य नाम बता दिए वो भी सब बताइए जैसे भक्ति है तो एक साधन भक्ति है एक साधि है तो ये उसके विभाग हो गए तो विभाग कर करके हमको बताइए भक्ति कितने प्रकार की है <coughs> पहले कौन सी भक्ति प्राप्त होती है बाद में कौन सी भक्ति प्राप्त होती है <coughs> और फिर बहुत से भगवान के भक्त हैं भगवान के सेवक भी हैं भगवान के साथ भी रहते हैं और वो भी जब भगवान प्रसन्न होते हैं, वरदान देने को कहते हैं तो वो लोग भी भगवान से भक्ति मांगते हैं तो जो अब वो कौन सी भक्ति मांगते हैं भगवान से तो वो उसका भी हमें वर्णन करिए तो ये सब भक्ति के विभाग हैं अलग तो कहते ये सब इसी प्रकार बताइए इसी ज्ञान के भी इसी प्रकार से विभाग हैं ज्ञान भी अनेक प्रकार का है उसके कई अनेक प्रकार के माने वो कई उसके स्तर हैं ज्ञान के उन उनको एक प्रारंभिक ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान है फिर उसके बाद का ज्ञान है फिर उसके बाद का ज्ञान है इस प्रकार कई कक्षाएं हैं उन सब का भी हमें विस्तार से बताइए ये सब भी पूजा तो कहते हैं और कहो नाथ अति बिमल विवे और ये कह दिया कि और भी बहुत से इस प्रकार के भगवान श्री राम जी के संबंध में जानने योग्य बहुत सी बातें हैं वो सब भी हमें बताइए रहस्य बताइए रहस्य माने जो साधारण लोग जिस बात को नहीं समझ पाते ज्ञानी लोग ही समझते हैं या जिन लोगों को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए वही जो लोग बात जान पाते हैं, वो रहस्य की बात है तो कहते हैं ऐसी रहस्य की बातें भी जो है वो जो सब लोग नहीं जानते वो भी हमें बताइए कहा नाथ याद थि विमल विवेका कहते हैं, आपका तो विवेक बहुत ही विमल है बड़े ज्ञान महान है तो हे भगवान आपको सब बताइए और फिर कहती है जो प्रभु में पूछा नहीं हो और इस विषय में हो सकता कि कोई बात और रह गए होगी पूछने के लिए तो सो दयाल राखो जनगोई गोई के भगवान कृपा करके आप उसको भी बताइए यहाँ तक पार्वती जी के प्रश्न तो एक एक प्रश्न करके अलग अलग पूछा और बाद में ये कह दिया कि इस विषय में जितने हमने प्रश्न पूछे इसके बीच में कोई और पूछने योग्य बात रह गई हो जिसको आप समझते हो कि हमने नहीं पूछा और आप समझते हो कि बताना आवश्यक है तब ये सब बातें स्पष्ट होंगी तो उनको भी आप बता देना यह बार सोचना ये इन्होंने पूछी नहीं इसलिए क्यों बताना है ऐसे ना सोचना वो भी सब बता देना ऐसे समझ करके पार्वती जी ने से उनसे सब प्रश्न कर दिए और ये सब प्रश्न किस विषय में है सब आध्यात्मिक प्रश्न सब धर्म के बारे में भक्ति के में ज्ञान में परमात्मा के संबंध में सारे प्रश्न हैं। जीव का किस प्रकार के उद्धार हो परमात्मा को उसे कैसे प्राप्त हो इसी विषय में इन सब जितने भी प्रश्न हैं आध्यात्मिक प्रश्न है कहलाते हैं लौकिक प्रश्न इसमें कोई नहीं ऐसा कोई प्रश्न नहीं है भगवान शंकर जी बताइए कि हम हिमालय पर्वत पे यहाँ रहते हैं वरद्रक्ष के नीचे पड़े हुए हैं अगर एक हम मकान बनवाना चाहे तो कैसे बनेगा देखो कोई प्रश्न नहीं है ये सब इस प्रकार के माने भौतिक प्रश्न कोई नहीं सब आध्यात्म ने ये हमारे जो ग्रंथ हैं ये सब आध्यात्मिक ग्रंथ इसी बात भौतिक तो लोग बात जिनको करनी अपनी बुद्धि से कर लेते हैं ऋषियों ने मुनियों ने या भगवान ने इस प्रकार का एक विवेक किया विचार किया कि देखो जीवन में मनुष्य के जीवन में प्राप्त दो बातें भौतिक उपलब्धि भी प्राप्त करनी चाहिए आध्यात्मिक ही भी करनी चाहिए करनी दोनों ही चाहिए लेकिन ऋषियों मुनियों ने और भगवान ने भी ये सोचा कि हमने मनुष्य को इतनी बुद्धि दे दी है कि भौतिक उपलब्धि तो वो अपनी बुद्धि से कर लेगा अपने आप उसके लिए हमें बताने की जरूरत नहीं लेकिन आध्यात्मिक उपलब्धि व्यक्ति अपने आप नहीं कर सकता उसे बताने की जरूरत है इसलिए मुनियो ने ग्रंथ आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए जितने वेद हैं उपनिषद आदि है ये सब ग्रंथ उसके लिए किया ये धर्म अध्यात्म ये ऐसे विषय हैं जिससे कि व्यक्ति अगर इनको ग्रंथों को न देखे और जो इसके ज्ञाता है उनके पास न जाए बिल्कुल अलग रह करके अपनी भौतिक बुद्धि से इस अध्यात्म तत्व के ऊपर विचार करने की कोशिश करे तो एक बार तो उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाएगा पहली बात तो यही कि एक ऐसा भी विषय है जो बड़ा महत्वपूर्ण हमें विचार करना चाहिए उसी बुद्धि नहीं जाएगी कदाचित तो उसकी तरफ बुद्धि जाए भी तो उसको अपनी बुद्धि से स्वतंत्र बुद्धि से उसकी उसमें गति नहीं हो सकती चाहे जितनी बुद्धि प्रखर हो चाहे जितना बुद्धिमान हो अपने आप बुद्धि नहीं जाएगी ये बुद्धि की मानवीय बुद्धि की स्वभाव समझो प्रकृति समझो कि अपने आप से परमार्थ की तर नहीं जाती इसलिए जितने भी शास्त्र हैं हमारे वो परमार्थ की शिक्षा देने के लिए है साफ़ साफ़ बात बता दी कि लोगों को चाहिए कि अपने जीवन में सुख शांति चाहते हों तो शास्त्रों को देखें सत्संग इत्यादि करें तभी उनका उतार होगा और वो ये कार्य अपने आप उन्हें कर सकते हैं। कभी क्या जरूरत है क्या जरूरत हमें शास्त्रों को पढ़ने की तो कहते न पढ़ोगे तो फिर आप भौतिक बने रह सकते हो भौतिक उपलब्धि कर सकते हो बहुत धन सम्पत्ति इकट्ठे रह सकते हो बड़ा परिवार बना सकते हो ये सब तुम्हारे साधन में है तुम्हारी योग्यता क्षमता के अंतर्गत आता है ये सब कर लोगे लेकर अध्यात्म अध्यात्म तुम्हारे अंदर विकसित अपने आप हो सी फिर कहते हैं तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना अभी कहते हैं कि देखो ये सब प्रश्नों का उत्तर आप ही दे सकते हो और संसारी जीव भला क्या इसका समझेंगे क्या उत्तर देंगे कहते हैं, तुम त्रिभुवन गुरु तीनों लोगों के आप गुरु हो तीनों लोगों के देवताओं के भी गुरु हो मनुष्यों को भी हो नाकलोक के भी आप गुरु हो तीनों लोगों के जो वो हो वेद बखाना ऐसा वेद कहते हैं आन जीव पावर का जाना बाकी तो सब जीव है जीव विचारे क्या जान अब देखो यहां पर आध्यात्मिक दृष्टि से जब जीवों का का विचार करते हैं तो जो परमार्थ पद को प्राप्त नहीं है भगवत स्वरूप की स्थिति जिनको भी प्राप्त नहीं हो गई बाकी सब जीव है और जितने जीव सब पावर तिल बिलाने लगे कि हम जीव में देखो हमको गालियां दे रहे हैं तो मानते रहो कहा करो लेकिन ये है लोगों को उत्साहित करने के लिए कि जीव पावरता में न पड़ा रहे वहां से निकल कर के शास्त्रों को देखे और आध्यात्मिक क्षेत्र में आवे परमार्थ के क्षेत्र में आवे परमात्मा को समझे परमात्मा भाव में स्थित होने की कोशिश करे वो फिर पावर नहीं है पावरता उसकी समाप्त हो गई <coughs> कभी कभी संसारी अज्ञानी जीव भी अगर उनको वो शास्त्र वगैरह देखें या कहीं जैसे तुल तो शंकराचार्य जी मूढ़ मूढ़ मत बोलते रहते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मत तो मूढ़ मत बोल देते तो लोग बाग को बड़ा अटपटा लगता है लोगों को सुनकर के हमको मूढ़ बता रहे हैं हमको पावर बता रहे हैं लेकिन चाय जितना अटपटा लगे उनको चाय तिल मिला लेकिन बात अपने स्थान पर सत्य है तो सो सत्य मुड़ता है ही तब तक जब तक परमार्थ उसके हृदय में नहीं आया परमात्मा की तरफ उन्मुख नहीं हुआ संसार में ही लिप्त है भोगों में विषयों को सुखदाई समझ करके उन्हीं में पड़ा हुआ है और वहाँ नाना प्रकार के क्लेश में है नाना प्रकार के दुख में है तो भी वहां से निकलना नहीं चाहता और पावरता किसे गएंगे नाना प्रकार के क्रोधादि विकार मन में भरे हुए हैं नाना प्रकार के लोभ अहंकार मन में भरे हुए हैं और उनके काल से दुखी हो रहा है और उससे निकलने का विचार नहीं कर रहा है तो भला और पावरता के लक्षण किसे आपका होगा जीव को दशा तो इस प्रकार तो के प्रश्नों मा के सहज सुहाई अब देखो यहाँ पर यहाँ तक समा समाप्त हो गए अब कहते हैं कि पार्वती जी के तो बड़े सुंदर प्रश्न ये सब सत्य छल विहीन सुन से मन भाई इन सब प्रश्नों में छल रहित बात थी तो मैंने एक बात यह भी पता चलता है कि प्रश्न करने वाले के जो प्रश्न है वो छल रहित प्रश्न होने चाहिए तो तो उनका उत्तर देने वाला उत्तर देता है उसमें इंटरेस्ट रखता है और उत्तर भी देता है परिश्रम भी करता है समाधान करने के लिए और लेकिन छल पूर्ण प्रश्न करे तो फिर उत्तर देने वाला कोई उसमें जो है वो रुचि नहीं लेता कोई उत्तर देने वाला कोई ऐसा थोड़े व्यक्ति होता है कि वो अपनी पब्लिसिटी चाहता हो कि हम हर बात का उत्तर जानते हैं चैलेंज है तुमको आओ बात कर लो हमसे ऐसे कोई अहंकार रखने वाला थोड़े होता है वो तो देखता है कि जहां अधिकारी व्यक्ति हैं छल रहे थोक करके प्रश्न कर रहे हैं तो चलो उनको उनके ऊपर दया करके करुणा करके उनकी समस्या का समाधान कर दिया छुट्टी हुई बात वहीं इनकी बात खत्म हो गई उसके बाद मुझे अहंकार के लिए थोड़े कहते कि मैंने इतने लोगों का ज्ञान हरण कर दिया मैंने इतने लोगों को शिक्षा दे दी अगर ऐसा करने लगे तो फिर वो कौन सा वो अहंकारी व्यक्ति पर अध्यात्म उसमें है ही क्या वो क्या कर सकता है ऐसा व्यक्ति इसलिए ये प्रश्न करने वाला व्यक्ति जो है वो छल रहित तो प्रश्न होना चाहिए उसका तो छलहीन सुन से मन भाई शंकर जी को देखा कि पार्वती जी कैसे निश्चल भाव से वास्तव आर्थ भाव में है हृदय से अपने सारे प्रश्न के मन में आ रहे हैं और वो पूछ रही है तो उनको शंकर जी को बड़ा अच्छा लगा कहा की ठीक है तुम्हारे मन में इस प्रकार के प्रश्न है तो उत्तर मिलेगा तुम्हें हर ही रामचरित सब आए तो कहते हैं जैसे जैसे पार्वती जी ने पूछा तो शंकर जी के हृदय में भगवान के चरित्र आ गए आ गए क्या मैंने देखो सबको जैसे भगवान के चरित्र तो कथा सुनी सबने तो सब जानते हैं अब लेकिन हर समय पूरी कथा सबके चित्रपटी के ऊपर कॉन्सियस माइंड के ऊपर सबके नहीं होती स्मृति में सबके है लेकिन कॉन्सियस माइंड में नहीं है। अपने कॉन्शियस माइंड में देखो इस समय इस समय आपके संपूर्ण कथा जितनी जो है क्या आपको दिखाई दे रही है याद आ रही है आप जो जो याद करोगे अगर लंका के युद्ध का याद करोगे तो युद्ध आने याद आने लगेगा सीता जी का विवाह याद करने लगोगे तो सीता जी का विवाह याद आने लगेगा अब ऐसे थोड़ी संपूर्ण कथा चले ऊपर ऊपर ही ऊपर आपको सब इकट्ठी याद आ रही हो क्रम क्रम से आती है ऐसे कहा कि भाई शंकर जी को समझ लो कथा सुनाने वाला व्यक्ति अब जब कथा सुनाने हुआ तब तो भगवान की कथा की तरफ उनका ध्यान गया तो संपूर्ण कथा जो फिर उनके जो चित्त में गहरे चित्त में बैठी हुई थी वो उनके चेतन मन पर आने लगी उसका स्मरण आने लगा उनको और प्रेम पुलक लोचन जल छाये और जैसे जैसे उनका कथा भगवान का स्मरण में आई वैसे वैसे शंकर जी के हृदय में प्रेम भी आ गया हृदय में और लोचन जल छाये मन प्रेम का चिन्ह है नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए ये अब जैसे कथा सुनने वाला भी सुन कर के उसके देखा था कि भरद्वाज ने कथा सुनी भगवान शंकर जी की तो रोमांचित हो गए आंखों में अश्रु आ गए उनका कंठ गदगद हो गया तो ये लक्षण जो प्रेम के लक्षण जैसे भरद्वाज के थे कथा श्रोता के थे ऐसे वक्ता में भी होता वक्ता के मन में इसी प्रकार से भावों का उद्रेक होता है तो प्रेम पर पूर्ण हृदय हो जाता है कथा की महिमा यही है कि कथा को सुनाने वाले के हृदय में भी प्रेम जागृत होता है सुनने वाले के हृदय में प्रेम जागृत होता है परमात्मा के प्रति प्रेम होना भक्ति होना यही कथा की विशेषता है शंकर जी के मन में भी आ गया ये श्री रघुनाथ रूप और श्री रघुनाथ रूप माने भगवान श्री राम जी का स्वरूप भी स्मरण आ गया भगवान राम किस प्रकार से श्याम्बरण किस प्रकार धारण किए हुए पीताम्बर धारण किए हुए ये जो उनका रूप भी है वो भी हृदय में आ गया उनकी लीलाएं भी स्मरण में आने लगी उनका रूप भी स्मरण आने लगा और उसी के साथ साथ परमानंद अमित सुख पावा और उनको परमानंद भी प्राप्त होने लगा उसका सुख भी मिलने लगा ये भी कह सकते हैं कि भगवान का जो रूप आया वो परमानंद रूप था भगवान का वो आ गया तो फिर अमित सुख पावा तो उनको शंकर जी को पर अपने हृदय में बड़ा असीम सुख का अनुभव होने लगा ये भी कह सकते हैं कि देखो कथा सुनाते सुनाते भगवान के जैसे स्वरूप का स्मरण आ गया तो एक तो भगवान के सगुण साकार रूप का रूप आ गया और दूसरे भगवान का निर्गुण आकार जो सच्चिदानंद स्वरूप परम परमात्मा है वो भी आ गया हृदय में वो कोई अलग थोड़ी रह जाएगा जो सगुण रूप हृदय में आ गया तो निर्गुण भी आ गया निर्गुण के जो लक्षण है वो भी आ गए सगुण के जो लक्षण है वो भी हृदय में आ गए जब भगवान आएगा हृदय में तो भगवान के लक्षण भी तो आएंगे कि भगवान आ जाए और मन दुखी बना रहे ऐसे थोड़े होगा भगवान हृदय में आएंगे तो फिर उसके उसके साथ साथ सुख भी अनुभव में आएगा आनंदानुभूति भी होगी दुख भी नहीं रह सकता तो आप देखते हैं शंकर जी के मन में भी उस समय बड़ी प्रसन्नता होने लगी भगवान के चरित्रों का स्मरण भगवान के रूप का स्मरण भगवान के शरुण रूप का स्मरण निर्गुण रूप का स्मरण ये सब उनको आ जाता है और हृदय में भगवान की भक्ति भी प्रेम भी ज्ञान भी, ये सब उनके हृदय में भर जाता है और ऐसा लगता है कि तुलसीदास ये भी कहना चाहते हैं कि जो कथा सुनाने वाला हो उसके हृदय में भी ऐसा ही होता है या होना चाहिए उसके हृदय में ऐसी भगवान की कथा स्मरण आ जाए उसको भी भगवान का स्मरण आना चाहिए उसके हृदय में भी प्रसन्नता कथा सुनाते साथ साथ उसे कथा सुनाने में प्रेम हो आनंद हो तब उसे कथा सुनानी चाहिए उसी के साथ साथ तो अब शंकर जी ने क्या किया कि मगन ध्यान रस दंड जुग भगवान शंकर जी जो हैं दो दंड के लिए ध्यान रस में मग्न हो गए पूरी मन बाहर कीन उसके बाद फिर अपने मन को बाहर किया माने जब तक ध्यान में रहे तब तो उनका मन अंदर रहा अब देखो मन की दो गतियां एक बहिर्मुखी गति और एक अंतर्मुखी गति अब ये सब वेदांत की बातें हैं अब इसमें कथा में ऐसे ही सब तुलसीदास जी के वर्णन करने का यही तरीका है कि वो सब वेदांत को ऐसे वर्णन करते रहते हैं बहरमुखी वृत्ति जिनकी मन में होती है वो वे लोग बाहर की दुनिया को देखते रहते हैं उसी को भला बुरा देखते रहते हैं उसी में लाभ हान देखते रहते हैं उसी में उनकी मन बुद्धि उसी में अटकी रहती है ये बहरमुखी वृत्ति का लक्षण है संसारी व्यक्तियों की केवल बहिरमुखी वृत्ति मन होता है लेकिन बाईस संसार में अटकता रहता है लेकिन आध्यात्मिक व्यक्तियों का मन ऐसा होता है कि वो अपने अंदर भी जा सकता है हृदय में भी पहुंच सकता है परमात्मा तक भी पहुंच सकता है ये सब उनके मन की स्थिति उनको ऐसी सामर्थ्य उनको प्राप्त हो जाती है तो जिनको की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई भगवान का ध्यान कर सकते हैं इसके मन हृदय में भगवान बास करता है मन हमारा जब हृदय में पहुंचेगा तो भगवान का वहां दर्शन करेगा वहां उनकी प्राप्ति होगी भगवान ये कार्य बहिर्मुखी मन से नहीं हो सकता अंतर्मुखी मन चाहिए अंग्रेजी में भी दो प्रकार के मन बोले गए एक्स्ट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट जो एक्स्ट्रोवर्ट माइंड के जो लोग हैं उनको तो संसारी दिखाई देगा बाहर उसे परमात्मा को नहीं दिखाई देगा जो इंट्रोवर्ट नेचर जिनको प्राप्त हो गई वही अपने हृदय में परमात्मा को देख सकते हैं इंट्रोवर्ट नेचर के भी व्यक्ति कई कोट के होते हैं कुछ ऐसे होते थोड़ी देर के लिए अपने भीतर देख भी लिया लेकिन ज्यादा टिक नहीं सकते उनका मन झट से बाहर आ जाता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने हृदय में थोड़ी देर रुक भी सकते हैं, 10 मिनट 5 मिनट आधे घंटे पंद्रह मिनट अपने हृदय में ठहर भी सकते हैं तो इसके माने उनको अपने मन के ऊपर नियंत्रण है और अपने हृदय में उस मन को रोक भी सकते हैं जिनको ऐसी सामर्थ प्राप्त है वो ध्यान के अधिकारी भगवान शंकर जी ने ध्यान किया तो उनका मन हृदय में पहुंच गया और हृदय में भगवान का जो सगुण रूप भगवान राम का था वो उनके हृदय में दिखाई देने लगा निर्गुण रूप था उसका उनके हृदय में उसकी भी अनुभव आने लगा वही आनंद वही चेतना वही प्रकाश उनके हृदय में अनुभव में आने लगा भगवान की जो लीलाएं हैं जो गुण हैं वो भी उनके अपने हृदय में उनको दिखाई देने लगे तो ये सब बातें होती हैं लेकिन कहां होती हैं हृदय में होती हैं जैसे भगवान शंकर जी को वही परमात्मा को देखा जाता है तो ध्यान, मगन ध्यान रस अब ध्यान में भी एक रस है रस के, मान के, के, मान के माने ध्यान के समय रस के माने सुख संस्कृत में रसो वैसा साक माने रस के माने सुख सुख संसार में जिस प्रकार से लोगों को भाई जगत में सुख दिखाई देता है इस प्रकार के आध्यात्मिक पुरुषों को भक्तों को ज्ञानियों को अपने हृदय में सुख दिखाई देता है अनुभव में आता है और वो सुख ध्यान की अवस्था में प्राप्त होता है तो भगवान शंकर जी ने जैसे भगवान का ध्यान किया हृदय में पहुंचे तो उनके मन को एक आनंद अनुभूति भी हुई और फिर उन्होंने थोड़ी देर उसी अवस्था में रहने के बाद में अगर शंकर जी ज्यादा देर उसी अवस्था में बने रहे और उसी आनंद का लेते रहे तो कथा हो ही फिर कथा कर जाती पार्वती जी को उठ कर निराश होकर जाना पड़ता कह रहे भगवान शंकर जी तो स्मरण करते करते श्री राम जी का समाध में चले गए और कितने वर्ष तक चौरासी वर्ष तक हाँ? कितने हजार वर्ष तक के लिए छुट्टी हो गई अब चलो नहीं? तो ऐसे शंकर जी ने नहीं किया दो दंड के लिए केवल ये कार्य किया अब कथा सुनाने कोई बैठे और एक घंटे के लिए समाधि बैठ जाए तो कथा सुनने वाले क्या करेंगे कब तक बैठे रहेंगे प्रतीक्षा करते रहेंगे चले जाएंगे तो वो समय भी भगवान का ध्यान करे कथा सुनाने के पहले लेकिन थोड़ी देर के लिए दस मिनट के लिए पांच मिनट के लिए पंद्रह मिनट के लिए थोड़ी देर भगवान का ध्यान कर ले तो उसमें चित्त में भगवान के गुण आ जाए उनका प्रभाव आ जाए प्रेम आ जाए ज्ञान आ जाए वो फिर जागृत हो जाए और फिर कथा सुनानी चाहिए इसके मतलब ये भी लौकिक बुद्धि लेकर के भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए मैंने संसार की बातें ही कथा में सुनाते रहो और संसारी बुद्धि भी बनाए रहो ऐसे नहीं है उस बुद्धि में परमात्मा का स्मरणा चाहिए ज्ञान भक्ति समानी चाहिए उसी के बल पर कथा सुनानी चाहिए तो जैसे शंकर जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया कथा सुनाने का ये तरीका है पहले तो मान लो कोई प्रश्न करता है तो प्रश्न वाले के उसके सब प्रश्नों को सावधानी पूर्वक शांति से सुनता रहे वेरी पूर्वक पार्वती इतने प्रश्न सुनाते शंकर जी ने ये नहीं, नहीं कहा कि हाँ तुम्हारा प्रश्न हो गया बहुत बंद करो हैं अब हम उत्तर देते जाते पहले उसको सुन लो प्रश्न करना है ऐसे नहीं कहा कि तुम जब तक बोलना तब तक बोल लो जितने प्रश्न करना कर लो जब तुम प्रश्न करते करते जब तुम थक जाओ तुम्हारी शांति हो जाए चित्र को जब लगे कि हमें सब कह लिया तब देखा जाएगा तो इस प्रकार से देखते हैं ऐसी गीता में भी देखते हैं अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से कुछ पूछना चाहता है लेकिन वो बोले चला जाता है बोले चला जाता है प्रथम अध्याय में भी दूसरे अध्याय के प्रारंभ में भी तब तो भगवान कृष्ण उनको सब कुछ धैर्यपूर्वक सुनते रहते हैं बोले रहो बोले रहो जब सब बोल चुके जितना कहना था तो का अब सुनो सर्वत्र यही नियम दिखाई देता तो ऐसे ही शंकर जी भी करते हैं सब पूरा सुन गया पार्वती जी को तब सुनाना शुरू करते हैं और सुनाना जब शुरू करते हैं तो फिर किस प्रकार से सुनाते हैं उसका विधान बता दिया कि भगवान का स्मरण करो उनके गुणों का स्मरण करो उनके स्वरूप का स्मरण करो उनकी लीलाओं का स्मरण करो हृदय में प्रसन्नता लाओ आनंद लाओ अगर वो प्रश्नकर्ता के प्रति मन में क्रोध भी आ रहा हो कि कैसे अटाएं सटाएं बोल रहा है तो भी उस क्रोध को दूर करो उसको जब सुनाओ समझाओ तब प्रेम के समझाओ हृदय में प्रेम ला करके समझाओ इस कथा को शांति लेकर के समझाओ हृदय में आनंद रखो तब तो इस कथा को बता पाओगे इसका उत्तर हो पाएगा कोई क्रोध करके झाँ झाएं करते हुए इनको समझाना चाहे तो गलत तरीका है किसी व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया ऐसा नहीं ऐसा है सर तो उत्तर उत्तर देने वाला और गर्मा गया ऐसा कैसा नहीं आएगा ये कोई उत्तर का तरीका नहीं गलत तरीका रॉन्ग मैथड शास्त्र कहते हैं उसको तो शांति रखे मन में प्रसन्न भाव रखे उदारता का भाव रखे कृपा दया का भाव रखे उसी भाव से उत्प्रेरित हो करके शांत पूर्वक उसका समाधान करे तो तो उसका कुछ असर होगा और जो जैसे टिट की, जैसे तुमने पूछा तैसा उत्तर सुन लो तो तो झगड़ा तो हो सकता है लेकिन समाधान नहीं होता तो इसलिए कहते मगन ध्यान दंड जुग पुन मन बाहर कीन रघुपत चरित महेश तब हरिषित बरने तो कहते इस प्रकार से फिर उसके बाद भगवान शंकर जी ने भगवान श्री राम जी का चरित्र हर्षित माने हर्षित होकर प्रसन्न होकर के कहना शुरू किया देखो तो पहले भी कहा कि उनके मन में पहले सुख का हुआ अमित सुख पा भगवान आनंद में भगवान हृदय में आए, हृदय में आनंद की अनुभूति भी हुई और फिर उन्होंने कथा सुनाई तो भी हर्षित होकर के सुनाई ये सबके सब फिजुल में तुलसीदास तो ने सब नहीं लिख दिया इतना विस्तार क्यों किया वैसे भी कह सकते हैं कि पार्वती जी ने प्रश्न पूछा शंकर जी ने कथा सुनाना शुरू कर दिया बात खत्म हो गई तो कौन कहता कि कैसे कथा सुनाई कोई पूछता थोड़े लेकिन तुलसीदास जी ने अपनी तरफ से इसलिए बताया कि ये सब बातें जानने की हैं। कथा कैसे सुनाई जाती है उसकी प्रक्रिया क्या है कैसे भगवान का ध्यान रखा जाता है कैसे प्रेम पूर्वक सुनाई जाती है ये भी सब उन्होंने तुलसीदास ने समझा दी तक अब ये कथा कल जो है वो शंकर जी जो बोलते हैं वो कल से देखते हैं इसको शिव गीता करके कहते हैं शंकर जी ने परमा की बातें जो ज्ञानपूर्वक बातें यहाँ बताई हैं। भगवान की कथा तो बाद में शुरू होती है लेकिन उसके पहले जितना वेदों का जो सार तत्व तो है जो ज्ञान की बातें है, वो हैं वो भगवान शंकर जी ने शुरू शुरू में बोल दी है वो बड़ी महत्वपूर्ण गंभीर बातें हैं उनको बड़ी सावधानी पूर्वक एक एक बात को समझना चाहिए फिर आगे बढ़ नान्याघुपते हृदय शीए सत्यं वदा च भाविलात्मा भक्ति प्रयच रघुपुंगव निर्भरा मे काोषित कं श्रीराम जय राम जय जय राम